ओम ज्ञान चक्षुर्मी थम श्रीगुरव आराध्यो भगवान्जेशम वृंदावनमचिपसन व्रजवधुवर्गेण श्रीमदभागवत प्रमाणमलम प्रेम कुमार महां श्रीचैतन्य महाप्रभोम थत्रह कल श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का सा जो इश, इस श्लोक में संकलित है तो उसके तीन विषय आलौचकता कि भगवान की आराधना करना चाहिए भगवान कौन है कृष्णा ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन और भगवान जायसे उनका धाम वृंदावन आराध्य है तीसरे विषय के बारे में ज्यादा नहीं बोला तो वृंदावन धाम वो कृष्णा का लीला स्थान है कृष्णा के नाम गुण रूप लीला परिका सब श्री कृष्ण से अभिन्न है तो ट्रेन से हम मैंगलोर से मथुरा जाके और ठंग के वृंदावन जा सकते हैं लेकिन वास्तव में वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है वास्तविक दर्शन क्या होते तो वृंदावन में वो कुछ फोस्कार उपलब्ध है दर्शन दस बारह फौस्कार में व्रज दर्शन होते लेकिन व्रज दर्शन तो खाली ये दो अंकों से नहीं होते व्रजदर्शन दिव्य दृष्टि से संभव होते हैं वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में निरोतम दास ठाकुर एक वास्तविक व्रजवासी थे निरोतम दास तो युवका में जीवा को स्वामी से सभी व सिद्धं स्वे वृंदावन में और उसके बाद जीप गोस्वामी का आदेश के अनुसार व्रज चौड़ वापस बंगाल गए गए प्रचार के लिए ले। लेकिन वास्तव में नरोत्थम दास कभी भी व्रज को नहीं चढ़ा जवासी है भक्ति विनोद ठाकुर भी खाली एक बार जीवन में ब्रज गए हैं और ज्यादा समय कलकत्ता में रहते कलकाते कली स्थान है खाली <laughs> कली, कली खाते खाली एक खाली घाट कलकत् का नाम खालीघाट से एक प्रसिद्ध काली मंदिर है और प्रसिद्ध भी है यह का बलिदान तो कलकत्ता कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं है तो ऐसे एक व्यक्ति भक्ति विनव ठाकुर को बोले क्यों कलखाते में रहता हूं बोले कल थाते में नहीं रहता भक्ति से धन सरस्वती ठाकुर भी इनके गुरुपाद फदमा श्री गौर किशोर दस पवजी महाराज भक्ति से धन सरस्वती ठाकुर को बोले मत जाओ लेकिन भक्ति चंद ठाकुर खाली कवकाते में नहीं रहते तो वहां पर एक विशाल राजमहल जैसे सुंदर मार्बल मंदिर बने तो भक्ति चंद ठाकुर बोले कि मैं मेरा आराध्य गुरु पाद पद्म का आदेश संपूर्ण पालन करता हूं मैं कभी भी कलकथिल नहीं करता मैं सदैव भगवान का धाम में रहता हूं तो ऐसे ही नित्य सिद्ध भक्तों वृंदावन के बहा निवास करके भी सदैव वृंदावन में और ये सब नक भजन आनंदी और भंड मयवादी जो व्रजवास करते हैं तो वृंदावन से बहुत दूर है क्योंकि नरोत्तम ठाकुर तो ये बात बोलना चाहता था नरोत्तम दास ठाकुर हमको परमर्श देत तो कैसे ब्रज वास करना है विषय छड़क होबे शुद्ध होबे मन तबे हमें है श्री वृंदावन हम वृंदावन जा सकते हैं और देख सकते हैं। और वापस आके हम कहेंगे ओ ब्रज जा चुका लेकिन अगर विषय इंद्रिय सुख इच्छा रहते हैं तो व्रज जाके भी वास्तविक व्रज दर्शन नहीं होते तो वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है व्रज व्रज कृष्ण से अभिन्न है लेकिन जब तक हमारी स्थूल दृष्टि होती है तब तक हम वृंदावन एक सामान्य <coughs> यूपी टाउन जैसे देखेंगे जिसमें आजकल ज्यादा ट्रैफिक है या बहुत से बंदर सुअर ध <laughs> ये सब है यमुना का दूषित पानी है तो यही सब देखेंगे लेकिन वास्तव में यमुना का पानी कभी भी दूषित नहीं होता है और व्रजधाम में सदैव धीर समीर्ण से सुगंध रहते हैं तो ये सब दिव्य दृष्टि से देखना है वो दिव्य दृष्टि दिव्या दृष्टि होते हैं अगर हम, हमारी कोई दूसरी इच्छा नहीं होते हैं, भगवान की समर्पित सेवा के बिना तो ब्रज में प्रवेश करण का अधिकारण है भक्ति देवी योग माया की अनुमति से और व्रज भक्ति रहस्य समझने में सर्वोच्च गोपी प्रम चैतन्य महाप्रभु भी भवन रामया का छिद उपासना की भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम स्तर है गोपीपुण तो प्रख्यात है भारत में कि कृष्णा की बहुत प्रेमिका थी गोपिया और की कृष्णा गोपिया के साथ रासलीला नर्तन किए थे तो ये सब सब जानते हैं लेकिन इस बात में बहुत भूल धारणा भी होते हैं वास्तव में यही विषय शुद्ध अति विशुद्ध है लेकिन जब तक विषय अपना इंद्रिय सुख के लिए कामना रहते हैं तो तब तक इस सार्वत्कृष्ट अति विशुद्ध विषय में प्रवेश नहीं होते हैं तो इसलिए हम इस विषय पर ज्यादा प्रचार नहीं करते राधा कृष्ण प्रेम सेवा खस चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में हमारी परम गति है परम लक्ष्य है फिर भी हम जनसाधारण में इस बात पर ज्यादा नहीं भागते क्योंकि जब तक हमारी प्रवृत्ति होती है अपना भोग सुख के लिए तो तब तक ये सब बात सुन के चा करेंगे कि तो कृष्ण मेरे जैसे दूरता है <laughs> तो ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि फार्म सेवा है गोपियों से तो इसलिए बात तो छ नहीं तो समझना चाहिए कस जो चेतन्य महाप्रु के संप्रदाय में आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य है राधा कृष्ण प्रेम सेवा गोपियों के अनुगत्य में लेकिन इसको अच्छी तरह समझना चाहिए अनुगत्य का मतलब अनुसरण दो शब्द है अनुसरण और अनुकरण अनुसरण का मतलब गोपी का आदर्श हृदय में स्थापन करना और इनके आदर्श सेवक है अनुसार सेवकर्ण और अनुकरण का मतलब ढंगी होना और कल्पना से खुद को कृत्रिम गोपी बनाना मैं गोपी हूं कभी कभी ऐसे सुनना है गोवर्धन परिक्रमा में कि दिल्ली लखनऊ लखनऊ में इतना ऐसा नहीं देल, ज्यादा दिल्ली से महिलाएं आते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और जोर से बोल मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं गोवर्धन परिक्रमा करके दिल्ली वापस जाते है और चीबी चलते तो कैसे गोपी होते है तो खाली कल्पना से खाली घोषणा से तो ही गोपी नहीं हो सकता गोपियांग की विशेषता क्या है इनकी सेवा भाव बहुत बहुत बहुत असीम घना है हमारे जो हम जो बहुत भगवान श्री प्रभुप की कृपा से हमें अवसर मिले जगन्नाथ की सेवा करने तो हमारी सेवा भावना कुछ ना कुछ होती है लेकिन गोपियों की सेवा भावना इतना गहरा है तो बाप संभव नहीं तो श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे और वे सब कृष्ण जयसे अप्राकृत है कृष्ण का शरीर स्थूल शरीर नहीं मांस हार मल मूत्र भूमि रापो नलो वायु खनो बुद्ध विचार सब से घटित नहीं ये भौतिक प्रकृति का विकार नहीं श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण सत्यनंदमय है और गोपियांग भी वैसे ऐसे नहीं है कि श्री कृष्णा परस्त्री के साथ लील विलास किया ऐसे नहीं वास्तव में वो सब गोपियांग श्री कृष्ण के साथ कौलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि स्थान है कौलोक वृंदावन और गोलो वृंदावन का अपरूप है इस भौतिक जगत में उसको गोकुल या भूम वृंदावन तो गोप्यांग जो आध्यात्मिक जगत श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो इनके साथ आयत है इनकी लीला पोषण करने के लिए और वास्तव में कृष्ण लीला नहीं होते हैं गोपियांग के बिना तो यही समझना चाहते गोपियांग तो फर्स्त्री गोपियां नहीं है वो कल लीला विलास के लिए लीला पोषण करने के लिए तो ऐसे अभिनय होते हैं लेकिन वास्तव में गोपियांग सब श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है तो इस बात में गलतफहमी नहीं होना चाहिए तो एक बात का विचार करना चाहिए कि अगर जैसे कि कई कई ऐसे बहुत है कि श्री कृष्ण भ्रष्टाचारी है अशुद्ध तो अगर कृष्ण भ्रष्टाचारी है तो कैसे से कृष्ण नाम बोलने से हम शुद्ध बनाते आज का हल यथेष्ट प्रमाण है कि पूरा दुनिया में हजार हजार लोग कृष्ण नाम बोलने से सभी प्रका का असादाचार चढ़ दिया और अभी सदाचारी है जो मंसाहारी शराब पीने वाले व्यभिचारी सब प्रकार के व्यसन करने वाले थे अभी शुद्ध भक्ति सदाचार पालन करते हैं और ठीक कॉफी प्याज लहसुन तक स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करते हैं तो कैसे संभव होते हैं? तो ये कृष्ण नाम का बल है कृष्ण नाम बोलने से लोग इतने सी रुचि में होते कि वो खुरुचि ये सब प्रकार का असादाचार भ्रष्टाचार के लिए तो वो और नहीं लगते हैं तो कृष्ण नाम इतने शक्तिमान है क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण से भिन्न तो अगर कृष्ण स्वयं जैसे कि कह रहे बोलते हैं कृष्ण स्वयं भ्रष्टाचारी हैं तो कैसे इनका नाम बोलने से बड़े पापी जन पूरे जीवन परिवर्तित करते हैं और साधु जीवन पालन करते है कैसे संभव और कैसे शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु और ऐसे सब इतिहास में महान महान आचार्य जो सब शुद्ध सन्यासी थे इनके जीवन में चरित्र दोष तो कुछ नहीं था तो कैसे ये सब शुद्ध सन्यासी श्री कृष्ण का प्रशंसा कहते हैं वे आदार सन्यासी है और आगा कृष्ण एक साधन साधारण व्यविचारित है तो किस ये सब आचार्य श्री कृष्ण की प्रशंसा से कहते है पूजा करते हैं और पूरा जीवन उत्साह करते हैं इनकी सेवन में और इनकी सेवा करने का प्रचार करते तो ये गोपी तत्व एक बड़ा रहस्य है और आरम्भ है ये सब समझना कठिन हो सकते हैं क्योंकि हमारी जगत बुद्धि है या जगत दृष्टि है वैकुंठ दृष्टि नहीं है इसलिए ये सब गोपी प्रेम बात सुनने से करेब हम विभ्रमित हो सकते लेकिन ये विचार करना चाहिए कि महान महान आचार्य व्यासदेव भी श्री कृष्ण कि प्रशंसा करते हैं और कभी भी नहीं बोलते कि ये सब गोपी लीला गढ़ थे तो अगर हम इस गोपी लीला का रहस्य नहीं समझते तो इसको निंदा करना उचित नहीं है जैसे कि वो छोटे से बालक तो अथॉमिक फिजिक्स नहीं समझते छोटे साम लोग पृथ्वी में जो अथॉमिक फिजिक्स के बारे में कुछ धारणा है और लगता है अथॉमिक फिजिक्स की ज्यादा धारणा भी नहीं है बहुत कठिन विषय है अगर हम ईक्व एम सी स्क्वे नहीं समझते तो इसलिए आइंस्टाइन को निंदा करना का को कोई कारण नहीं है तो वैसे भी अगर हम नहीं समझते तो श्री कृष्ण लीला कैसे शुद्ध है तो इसलिए उसको निंदा करना नहीं चाहिए तो चैतन्य विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इस प्रजभक्ति गोपी लीला को ज्यादा जड़ दिया है और जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में इनके कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु और इनके वृक्ष भक्तों का अनुसरण करना है तो अनुसरण कैसे होते कैसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में साधक जो है साधक मतलब जो सिद्धि प्राप्त नहीं है साधना दशा में है तो कैसे गोपी लीला की आराधना करते हैं? भक्ति सुजन सर छाकर वचन नहीं पूजल रागपत गौरव भंग तो को बहुत तुच्छ समझ के दूर से हम रागपत की आराधना करते दूर से मतलब बहुत सम्मान देने से ऐसे ऐसे मचना चाहिए कि हमारे आचार्यों श्री प्रभुपाद भक्ति श्री सरेश्वर ठाकुर कौरकिशोर दास बाबू जी महाराज श्री भक्तिनाथ ठाकुर इत्यादि तो सब नित्य सिद्ध व्रजवासी है और इनके हृदय भाजन है व्रजभक्ति तो हम आचार्यों की सेवा करेंगे और इनके आदर्श व्रज भक्ति सेवा करने से हम वो भक्ति की पूजा करेंगे और हमारी आशा है कि आचार्यों की सेवा करने से जब हम यथेष्ट अधिकार मिलेंगे जब हम उपयोगी है तो तब सभी आचार्यों की कृपा से हम गोपी लीला कर रहस्य में प्रवेश करेंगे तो नहीं है कि जब दस से हम रासलीला में आएंगे तो वो संभव नहीं होगा मैं गोपी हूं भवन सही कोई गोपी नहीं होती मैं सेवक हूं मैं तुझ सेवक हूं और चैतन्य महाप्रभु का आदर्श की सेवा करना उससे हम धैर्य के साथ उत्साह निश्चय धैर्य उत्साहन कैसा जृ द्र, जृता के और धार्य कैसा हम चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट सेवा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट अर्थात चैतन्य महाप्रभु की, की हृदय कामना क्या है श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जे न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती स्वपदा कम हम रूप को स्वामी को प्रणाम कहते हैं वे चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना जगत में प्रकट की चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है वो बहुत बहुत रहस्यमय लेकिन वो रहस्य रूप गोस्वामी जगत को प्रकट किया दुर्भाग्य से ज्यादा जगत निवासियों हो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में रुचि नहीं लेते हैं तो स्वामी चेतन्य महाप्रभु की हृदय कामना प्रकट किए जो भाग्यवान है तो रूप गोस्वामी के द्वारा चेतन्य महाप्रभु का प्रेम उपहा ग्रहण करते हैं तो चेतन्य महाप्रभु की हृदय कामना है उन्हें धज वाला राशन साव कृष्ट भक्ति करना और पृथ्वी ते आचे ज्योतनागर तो ग्राम सवत्र प्रचार हो गई मोरना चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ इच्छा है कि उनका नाम कृष्ण पूरा पृथ्वी में प्रचारित और प्रसारित होगा तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचार सेवा में हम धीरे धीरे योग्य हएंगे चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए अधिका मिलेंगे तो वो राग म क्या है वो सहज स्वाभाविक रूपी भाव या व्रज भाव तो वो कैसे निरते हैं वो चेचान्य महाप्रभ की सेवा करना प्रचार सेना तो ये सब बहुत बहुत गहरा विषय है और सबको बताना नहीं तो आप सब यहां पर रेगुलर आते हैं और आप के लिए समझना चाहिए चैतन्य महापुरु का उपदेश क्या है लेकिन सबको बताना नहीं सबको ज भाव प्रचार करने से विपरीत ऐसा होगा अगर सबको शुद्ध राधा कृष्ण प्रेम का प्रचार होते हैं तो सब इस बहुत ही उजना विषय समझ नहीं लेके तो खाली अलेंगे और खाले अपराध करेंगे कृष्ण एक व्यभिचारी विचार करने से तो ये गोरे या वैष्णव तत्व ज्ञान है फरण तत्व तो ये हमारा व्यक्तिगत भजन तो सबको प्रचार करना नहीं चाहिए तो भागवतम प्रमाणम श्रीमद्भागवत प्रमाणत ही एक श्लोक है भागवतम पुराणम अमलम श्रीमद्भागवत पुराणमल वैष्णवा प्रियन पाणमहंसमल ज्ञानम पड़म गीयत निष्काम्यम निष्काम्यम भक्ति में का राग भक्तिम्यम आकृत नर श्रीमद्भिम्भवर्णन महापुराण श्रेष्ठ शास्त्र है क्योंकि ये अमल है इसमें इसका अर्थ है श्रीमद भागवत में साधारण धर्म आर्थ काम मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं है तो केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन है इसलिए श्रीमद भागवत प्रमाणम मलास में एक ममला ज्ञान परीये थे और इसमें भागवत में, में परमहंस प्रिय शुद्ध भक्ति ज्ञान है अत्र ज्ञान विराग युक्त नाम निष्काम का श्रेष्ठ पद है शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें ज्ञान और वैराग्य है ज्ञान का मतलब भक्ति और वैराग्य क्या है भक्ति नहीं वैराग्य क्या है भक्ति परेश अनुभावो विरक्ति रान्यत्र अगर कृष्ण के लिए आसक्ति होती है तो साथ ही साथ अनासक्ति होगी कृष्ण के लिए कृष्णईत्र कृष्ण की बिना असुख असत कुछ जो है अर्थात भौतिक विषय तो वो स्वाभाविक वैराग्य होते हैं भक्ति में और उसका पूरा वर्णन है श्रीमद भागवत में इसलिए थान सदा श्रीमद् भागवत श्रवण करो सुपथन ध्यान से श्रीमद् भागवत खाट कर, करोन विचार न फरो तो, पक्षी जैसे नहीं है खाली श्लोक बहो ऐसे गीता में हाथ और ऐसे ही शास्त्र में है कुछ देखे की अगर गीता पार, श्लोक पाठ करना है तो ऐसे फायदा होता है ऐसे फायदा होते हैं है। तो इसलिए कई लोग जो मायना पक्षी जैसे भगवद गीता पाठ करते है श्लोक आचार धाम क्षेत्र तो वो कोई ध्यान नहीं रहते भक्ति भाव नहीं है तो सोच रहे कि भगवत गीता पाठ करने से हमारा कुछ भौतिक लाभ होगा तो ऐसे ही श्रीमद भागवत पाठ करने से कुछ आध्यात्मिक कुछ कल्याण नहीं होगा विचारना न बुद्धि लगा के विचार करके आध्यात्मिक बुद्धि लगा के श्रीमद भागवत पाठ करो और उसका फल होगा विमोचिन न हम विमुक्ति प्राप्त करेंगे विमुक्ति का मतलब भगवान के धाम व्रज धाम जल तो श्रीमद भागवत पुराण ममलम और प्रमाण ममलम चैतन्य महाप्रभु का विचार में प्रमाण ममलम अर्थात जो प्रमाण श्रीमदभागवत में वो ही सर्वश्रेष्ठ है जीर्गोस्वामी प्रभु पाल की तत्व संदर्भ नामक पुस्तिका में स्थापन किए कैसे श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ प्रमाण है अमल प्रमाण अगर भागवत में लैक है तो वो ही प्रमाण है और अगर दूसरी शास्त्र में विरुद्ध या विपरीत प्रमाण है तो श्रीमद् भागवत का प्रमाण ग्रहण करना चाहिए श्रीमद् भागवत प्रमाण और अ प्रेमापुमा महान तो सब व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति शास्त्र में साधारण शास्त्र में महाभारत आदि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान खंड में धर्म आर्थ काम मोक्ष अनुमोदित है वर्णित तो अनुमोदित है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आध्यात्मिक विचार में धर्म आर्थ काम और मोक्ष भी कवि भवबंधन का कारण है क्ष के ऊपर के आती है कृष्ण प्रेम भक्ति तो ऐसे ही कुछ वैष्णव संप्रदाय में साधक सब वैष्णव साधक भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो पंच प्रकार की मुक्ति है साष्टी सामीप्यूप्य सार्टी सामीप्य, न... सामीप्य सालोक्य आ सयुज तो चार प्रकार की वाइव मुक्ति है सार्षी सामीप्य सालोक्य सारूप्य भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना सामीप्य भगवान के समीप रहना सालोक्य भगवान की लोक में रहना और सारूप्य भगवान जैसे रूप प्राप्त करना और एक प्रकार की मुक्ति है जो वैष्णव कभी भी ग्रहण नहीं करती सयोज भगवान की अंग ज्योति में लीन हो जाना क्योंकि ऐसी मुक्ति में कोई अवसर नहीं है भगवान की सेवा करने तो अन्य वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्य है साधना की, की लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार में मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए भक्ति के लिए क्योंकि मुक्ति भक्ति का एक तुच्छ अनुसंगिक फल है और वो भी एक प्रकार का तो कहा कि व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं भक्ति करता हूं और भगवान मुझको वर देंगे कि मैं संसार से मुक्त होंगे फिर मैं भगवान के धाम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा तो वो इच्छा अच्छी है लेकिन उसमें कुछ व्यक्तिगत इच्छा भी है चैचन्य तो ते महाप्रभु का विचार में इस संसार में या गोलोकधाम में कृष्ण की प्रेम सेवा करना शुद्ध भक्तों की लक्ष्य है और ये प्रेमा भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए तो ये सब विषय बहुत ही दिशाव है तो कृष्ण प्रेम क्या है और क्या इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति से बहुत दूर है कोई तुलना नहीं है ये सबके साथ तो ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश श्री चैचन्द महाप्रभु मत इधम थत्र पड़ा ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और इसको हम आदर करते हैं और दूसरा मत नहीं है चैतन्य महाप्रभु का मत का मतलब ये सत्य है तो एक साधारण व्यक्ति का राय जैसे नहीं है जैसे कि गीता है श्री कृष्ण बोले योगिनाम अपनी सर्वेश मदते नाम थोड़ा ना, श्रद्धा वा मजते समय युक्त अथवा मत है श्री कृष्ण कहते कि मेरा मत है कि सभी प्रोगियों में श्रेष्ठ है मेरे भक्त तो श्री कृष्ण हमारा मत एक मत है और कृष्ण का मत वही परम सत्य है चैतन्य महाप्रुख का विचार यह है कि हो भगवान भगवान की आराधना करने कहना कोई दूसरे नहीं है कोई देव देवी नहीं है कोई कोई दूसरे नहीं आराध्य भगवान ब्रजेश और वो भगवान कौन है ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज का पुत्र गोविंद गोपाल गोपिना और थाम वृंदाव इनका धाम है वृंदावन जो श्री कृष्ण से अभिन्न है और श्रीष्ट सेवा श्री कृष्ण की श्रीष्ट भक्ति है राजगोपिया की अमव प्रमाण श्रीष्ट प्रमाण है श्रीमद भागवत और श्रीष्ट प्राप्य है कृष्ण प्रेम तो यही चैतन्य महापुरु का विचार है तो इसको समझने के लिए शुरू से भागवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चार इत्यादि भक्ति ग्रंथ का श्रवण पाठ अध्ययन और विचार करना चाहिए तो इसलिए शिवप्रभुपा ऐसे बहुत स्कॉन केंद्र स्थापना किए जैसे कि लोग अवसर मिलेंगे, लेंगे हर रोज अन्ना और कृष्ण कथा सुनना और सेवा करना जैसे कि हम प्रेरणा मिलेंगे और उपदेश में लेंगे जैसे कि हम धीरे धीरे इस भक्ति पंथा में अग्रसर हो सकते हैं और इस जीवन में भी हम चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों की कृपा से हम जीवन का परम फल चैतन्य महाप्रभु के परम फल कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब लोग इस कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे अभी तक इतने सालों लोग नहीं आते हैं तो आप सब भगवान हैं, आप आते हैं आपकी रुचि है कृष्ण कथा सुनना तो आप ऐसे आए सेवा कीजिए, कृष्ण नाम के और विचार के जी, जीवन का क्या उद्देश्य कृष्ण भक्ति के बिना और कुछ नहीं है और ऐसे आपका जीवन का लक्ष्य स्टापना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति कृष्ण भक्ति करना हरे कृष्ण इसके बारे में कुछ प्रश्न है फाइव टाइप्स ऑफ मुक्ति सार्टी सामीप्य सालोक्य स्वरूप्य सयुज्य जना कपिल देव कहते हैं कि ये पंच प्रका की मुक्ति मेरे भक्तों ग्रह नहीं करते हैं अगर उसके साथ मेरी सेवा करने का अवसर नहीं होता सेवक भक्तों की इच्छा है सेवा करना और मुक्ति आधार हो तो ठीक है हो सकता